औषधिकान सेवन करने का विधान बताते हुए कहते हैं कि तंडुलिय का साग विनाशक होता है पालक तथा अन्य इसी प्रकार के सागों में भी यह गुण रहता है मूलक जिसे मूली कहा जाता है वो आम दोष का उत्पादक तथा वात कफ है जब यह साग अग्नि पर पक जाता है तो सभी दोषों को दूर करने में समर्थ तथा हृदय और कंठ को प्रिय होता है करकोटा के बैगन परवल और करेला मेह ज्वर स्वास कास पित तथा कफ का नाश करने वाला होता है कुमरा जिसको छोटी लौकी कहते हैं वो सर्व दोष विनाशक वस्त शोधक और स्वाद युक्त होता है कलिंगा जिसे तरबूज कहते हैं और अलाबुनी लौकी ये पित्त विनाशक और ट्रपोस जिसे खीरा कहते हैं तथा ककड़ी ये बात और पित को बढ़ाने वाली तथा पित्त दोष को नाश करने वाली होती है बात और कफ को बढ़ाती है पित्त दोष को नाश करती है ब्रक्षामल और जंबिर जिसे नींबू कहा जाता है यह कफ तथा बात दोष को नाश करते हैं दाढ़ी बात दोष का नाश करता है तथा खाने है। के फल से भारीपन का दोष रहता है केसर और मातु लुंग जिसे विजोरा नीबू कहा जाता है वह बात कफ का नाश करता है एवं जटरागन को बहुत प्रबल करता है उड़ाद बात और फित का नाश करता है इसके सेवन से त्वचा भाग में शक्तिक्तता आती है और शरीर के अंदर विद्यमान उष्णता तथा बात दोष विनष्ट हो जाता है आमला बलकारी मधुर रोचक औ भोजन को भले प्रकार से पचाने वाली जो पुलनिदाय ने अमृता के समान तथा कप और बात दोनों को दूर करने वाला होता है। बहेड़ा भी इसी प्रकार का होता है, इसमें बात वित और कप इन तीनों दोसों पर विजय करने का सामर्थ्य होता है, अर्थात इन तीनों दोसों को नष्ट कर देता है। तिंतड़ी जिसे इंबली कहत आमल रस से युक्त और दृष्टिक होता है। लकुच अर्थात है, बढ़हल, दोषोत पादक तथा स्वाद युक्त बफुल कफ पात बिनाशक, बीज पूरक, गुल्म बात, कफ, स्वास और कास रोग को मिटाता है। कपित जिसे कैथ कहते हैं, वह सभी दोषों को मिटाने वाला होता है। पकने पर यह भारी एवं जिसको दूर करने वाला होता है पकने के पूर्व अपने बाल्यकाल में यह कफ और पित्त को उत्पन्न भी कर सकता है पका आम बात दोष को उत्पन्न करने वाला तथा मांस वीर्य वर्ण और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है जामुन बात पित्त और कफ का विनाश तथा विष्ठंभ दोष का उत्पादक होता काफ वात का नाशक और वेर वात तथा पित्त दोष को दूर करता है विल्व विष्ठंभ दोष में वात दोष को बढ़ाने वाला है प्रयाल वातज दोष का नाशक है राजादन मोच कठल और नारियल स्वाद युक्त इष्टनिकद तथा भारी होते हैं ये सभी वीर्य और मांस को बढ़ाने वाले होते हैं द्राक्षा जिसे अंगूर खजूर तथा कुंकुम वात और रक्त दोष को जीतने वाले होते हैं पिपली माधुर्य गुण से युक्त होती है यह पकने पर स्वास्थ्य तथा पित्त दोष को दूर करने में श्रेष्ठ है अदरक पुष्टिवर्धक होता है अग्निदीपक तथा कफ और वात विनाशक होता है सौंठ पिपली और काली मिर्च कफ तथा वात दोष को जीतने वाले ऐसा वैदिक शास्त्र का मत है। हींग, गुल्म, सोल, मलावरोध को दूर करने वाले और वात तथा कप के विनाशनी है, यमानी, धनिया और आजाग्रत वात तथा कप दोष को दूर करने में विशेष रूप से गुणकारी हैं। सेधा नमक, नेत्र ज्योति वर्धक होता है। पुष्टिकारक और बात पिता तथा कप इन तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है। सहवर्चल अर्थात काला नमक वायु अवरोध का विनाशक उष्ण और हृदय शोत का सामक है विडंग उष्ण तीक्ष्ण शोत नाशक तथा वात दोष अपहरक है रोमक लवण भरदक स्वादिष्ट रोचक गलाने वाला और भारी होता है उसके द्वारा हृदय रोग पांड और गले का दोष दूर हो जाता है यव अग्नि दीपक है सर्जरा चर तेजस्वन और विदारक होता है। वर्षा का जल तीनों दोषों का नाशक, लघुस्वादिष्ट, विसापहारक है। नदी का जल वात वर्धक, रुक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। वापी का जल वात कफ बिनाशक तथा पोखरा का जल वात माना गया है। झरने का जल रुचिकर, अग्नि दीपक कफ नाशक और लघु होता है। कु पित्त बिनाशक होता है, यह जल दिन में सूर्य किरण और रात्रि में चंद्र किरण से संप्रेत होकर सभी दोषों से विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से भी की जा सकती है। गर्म जल जोर स्वास मेधा दूष तथा बात और कफ निवासक विनाशक होता है। जल को गर्म करके ठंडा करने के बाद वह प्राणी के बाद पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का विनाश करता है। किंतु वासी हो जाने पर वही जल दोष से हो जाता है। गोदुक्त और पित्त का विनाशक इष्टनिक्षेप और गुरुवाक की रचायन हैं। भेष का दूध दुःख की अपेक्षा अत्यधिक भारी उष्णिक तथा मंदाग्नि दोष का उत्पादक होता है बकरी का दूध रक्त धातु सार का स्वास तथा कफ का अपहारक है स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीब्र करने वाला जीवन स्वरूप और रक्त पित्त को मिटाने वाला होता है दही परम गुणकारी है यह मट्ठा तीनों दोसों को नाश करता है उसकी मही जिसको छाछ कहते हैं वो रक्त श्रोतों का सोध करता है नया निकला हुआ नवनीत मक्खन ग्रहणी बवासीर और आर्धित रोग जनने पीड़ा का अपहारक है दूध के किलाक्त आदि विकार भारी तथा कुष्ठ रोग के कारण है प्राचीन विद्वान तक्र को ग्रहणी सोत बवासीर बिनासक तथा वात पित्त एवं कफ जन का उत्तम सामक मानते हैं नष्ट करने वाला घृत पौष्टिक होता है मधुर और वात पित्त तथा कफ का अपहारक होता है कफ को मिटाने वाला होता है गाय का घी बुद्धि को बढ़ाता है नेत्र ज्योति को देता है अग्नि पर करने के बाद तो वह तीनों दोषों को दूर अपस्मार रोग में होने वाले उन्माद तथा मूर्छा जनित दोष दूर हो जाते हैं बकरी और भेड़ आदि से प्राप्त होने वाला घृत भी गोदुग्ध से तैयार होने वाले कृत के समान ही गुणकारी होता है यह ग्रहक तथा वात विनाशक और मूत्र दोष के अभर्ता तथा सभी प्रकार के कृमि और विष जनित दोषों के निवारक होते केस में लगाने लायक है बात और कफ का विनाशक होता है पांडुत्त और उधर रोग कुष्ठ आर्स सोथ गुलम तथा प्रमही रोग का नाश होता है थर्सों का तेल कृमि और पांड रोग को दूर करने वाला तथा कफ मेदा और बात दोष का भी नाश करता है अलसी का तेल नेत्र शक्ति को हानि पहुंचाने वाला होता है बात और पित्त को बनाने वाला होता है, बहेड़े का तेल कफित को दूर करने वाला होता है, बालों को बढ़ाता है तथा और कर्णदोष को भी दूर करता है। इसे त्रदोष का समन करने वाला मधुर और वात वर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोग से हिचकी स्वास्थ्य क्रिमी छरद्री मेहं त्रस्तना और विष भी दूर हो जाते हैं। इक्छुरा सरकते और फित विनाशक बल प्रदान करने वाला पोष्टिक तथा कफ वर्दक होता है। इस रस का दूध मिश्रित बना हुआ सरखन पित्त वर्दक उसकी मद्रा तीव्र तथा सरकरा मसली के अंडे के समान स्वेद और हल्की होती है। इसकी खांड पोष्टिक अष्टनिक स्वादिष्ट तथा रक्त पित्त और बात दोष पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती हैं।